महाभारत आश्वेधिक पर्व पंचमोध्याय इंद्र की प्रेरणा से बृहस्पति जी का मनुष्य को यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा करना युधिष्ठिवाच कथम समय स राजा बदताम कथम च जातरूपेण समय युधिष्ठिर पूछा भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि राजा मृत का पराक्रम कैसा था तथा तो उन्हें स्वर्ण की प्राप्ति कैसे हुई क्वच तत्स्राप्त द्रव्यम भगवन्नति कथम चक्यम अस्माभि तदवाप तपोधन भगवन तपोधन वह द्रव्य स्तम कहाँ है और हम उसे किस तरह प्राप्त कर सकते हैं व्यासुवाच देवाश्च दक्षस्य दक्ष प्रजापते अपत्यम बहुल संस्पर्धन परस्पर व्यास व्यासजी ने कहातात प्रजापति दक्ष के देवता और असुर नामक बहुत सी संताने हैं जो आपस में स्पर्धा रखती है तथा रस पुत्र व्रततुल्यो बु बृहपतिर्बृहतेजा संवर्त तपोधन इसी प्रकार महर्षि अंगिरा के दो पुत्र हुए जो व्रत का पालन करने में एक समान है उनमें से एक है महातेजस्वी बृहस्पति और दूसरे है तपस्या के धनी संवर्तरा पृथकास्ताम परस्परम बृहस्पति स संवर्तम बाधते स्म पुनः पुनः राजन वे दोनों भाई एक दूसरे से अलग रहते और आपस में बड़ी स्पर्धा रखते थे बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्त को बारंबार सताया करते थे सत्योचय भारत, भारत अपने बड़े भाई के द्वारा सदा सताए जाने पर संवर्त धन दौलत का मोह छोड़ घर से निकल गए और दिगंबर होकर वन में रहने लगे घर के अपेक्षा वनवास में ही उन्होंने सुख माना वासुप्यसुरा सर्वान् विजित्य च निपातच इंद्राप्य लोकेशु तब्रे पुरोहित पुत्र ज्येष्ठ विप्रजेष्ठ बृहस्पति इसी समय इंद्र ने समस्त असुरों को जीतकर मार गिराया तथा त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त कर लिया तदनंतर उन्होंने अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र विप्रवर बृहस्पति को अपना पुरोहित बनाया याज्ञस्विश पूर्व आसीद राजा करंधम वीरणाम प्रतिमोहलोके न बल शत क्रतु बहुजस्वी धर्म आत्मा संसित इसके पहले अंगिरा के यजमान राजा करंधम थे संसार में बल पराक्रम और सदाचार के द्वारा उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था वे इंद्रतुल्य तेजस्वी धर्मत्मा और कठोर व्रत का पालन करने वाले थे वाहन योद्धाच मित्रण विविधा चैनानी च, च मुख्या महारहावद्राजन मुखवातेन सर्वश स गुण पार्थिव सर्वाहन चक्रेन राधिप। राजन, उनके लिए वाहन योद्धा नाना प्रकार के मित्र तथा श्रेष्ठ और सब प्रकार की बहुमूल्य संयाए चिंतन करने से और मुख जनित वायु से ही प्रकट हो जाती थी राजा करंधम ने अपने गुणों से समस्त प्रजाओं राजाओं को अपने वश में कर लिया था संजिव्य कालमिष्टम च शरीरों दिव ग बभूव त पुत्रस्तुातिधर्मी अभिछिन्ना पुते वासी स पार्थिव कहते हैं राजा करंधम अभिष्ट काल तक इस संसार में जीवन धारण करके अंत में स शरीर स्वर्ग लोक को चले गए थे उनके पुत्र अविक्षित अभिक्षित के समान धर्मज्ञ थे उन्होंने अपने पराक्रम और गुणों के द्वारा शत्रुओं पर विजय पाकर सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था वे राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान थे तस् वासवतुल्योन मरुतो नीर्यवान पुत्र स्तमन अनुरक्ता पृथ्वी सागराबरा अभिक्षित के पुत्र का नाम मरुत था जो इंद्र के समान पराक्रमी थे वस्त्र से आच्छादित हुई यह सारी पृथ्वी समस्त भूमंडल की प्रजा उनमें अनुराग रखती थी वासवी मरुते न स्पर्धते पाण्डुनंदन पांडुनंदन राजा मरुत सदा देवीराज इंद्र से स्पर्धा रखते थे और इंद्र भी मरुत के साथ स्पर्धा रखते थे शुचि स गुणवानसी मृत पृथिवीपति यतमीय शक्रो न विशेषयति स्म पृथ्वीपति मरुत पवित्र एवं गुणवान थे इंद्र उनसे बढ़ने के लिए सदा प्रयत्न करते थे तो भी कभी बढ़ नहीं पाते थे सो शक्नुवन विशेषा सहूय बृहस्पतिमेदचो देवी सहित तो हरिवाहन जब देवताओं सहित इंद्र किसी तरह बट न तब बृहस्पति को बुलाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे बृहस्पति मरुत्य हम माष मथंचन दैव करम वर्ता सि मम चेत प्रियम बृहस्पति जी यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो राजा मरुत का यज्ञ तथा श्राद्ध कर्म किसी तरह न कराइएगा अहम त्रिश्लोकेशरा बृहस्पति इंद्रव प्राप्तवानेको मरतस्थ महीपति बृहस्पति एकमात्र मैं ही तीनों लोकों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हूँ मरुद तो केवल पृथ्वी के राजा है कथम झ मृत ब्रह्म ताधिप या संयुक्तम मरुत अविशंकया ब्रह्मन आप अमर देवराज का यज्ञ कराकर देवेंद्र के पुरोहित होकर मरण धर्म मरुत का यज्ञ कैसे निशंक होकर कराइएगा माहिस्वद्रम ते मृत्तम वहपतिम परिज मृत्तम वा जो संभज आपका कल्याण हो आप मुझे अपना यजमान बनाइए अथवा बृहस्पति मरुत को या तो मुझे छोड़िए या मरुत को छोड़कर चुपचाप मेरा आश्रय लीजिए एवं मुक्त सकौरव्य देवराव्या बृहस्पति ही मुहूर्तम एव संचित्य देवराजाहानम अब्रवीर कुनंदन देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर बृहस्पति ने दो घड़ी तक सोच विचार कर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया अधिपति स्वभूतापति लोका प्रतिष्ठिता नमुचे विश्वपस्या अन हता बल से देवराज तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो तुम्हारे ही आधार पर समस्तलोक टिके हुए हैं तुम नमुचि विश्वरूप और बलासुर के विनाशक हो देवानाम देवा परा ईभे भुवम दाम चदूदन तुम अद्वितीय बलसूदन, वीर हो तुमने उत्तम संपत्ति प्राप्त की है तुम पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का भरण पोषण एवं संरक्षण करते हो पौरो तव दवा गणेश या जेयम हम मृत्यम मृतम पाक शासन देवेश्वर पाक शासन तुम्हारी पुरोहित करके मैं मरण धर्म मृत का यज्ञ कैसे करा सकता हूँ समास्व सिं देन्द्र नहम मृतस्य करह चे गृह भी श्रुव यज्ञ शणुचे दम बचो मम देवेंद्र धैर्य धैर्य धा, धारण करो अब मैं कभी किसी मनुष्य के यज्ञ में जाकर कर सुहा हाथ में नहीं लूंगा इसके सुहा मेरी यह बात भी ध्यान से सुन लो तू सत्यम तू भई। आग चाहे ठंडी हो जाए पृथ्वी उलट जाए और सूर्य देव प्रकाश करना छोड़ दे किंतु मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा नहीं टल सकती वह सम्पाणा चह इव बृहस्पति वच्तः शक्रो विगतमस्तर प्रशस्नम विभिषाथ स्वयं भवनम तदा वैश्वपाल जी कहते हैं जन्मे जय की बात सुनकर इंद्र का आश्चर्य दूर हो गया और तब तभी उनकी प्रशंसा करके अपने घर में चले गए इत महाभारत अश्वेदे परमि अश्वेध परमि संवर्तमृत पंचमोध्याय इस प्रकार से महाभारत अष्टमेधिक पर्व में के अंतर्गत अष्टमेध पर्व में संवर्त और मरुत्त का उपाख्यान विषय पांचवा अध्याय पूरा हुआ